पातंजल योग सूत्र उपक्रमणिका यहाँ यह बात समझना सचमुच कठिन है कि जिस निर्विशेष अवस्था को सबसे ऊंची अवस्था कही जाती है वह जैसा कि बहुत से लोग शंका करते हैं पत्थर या अर्ध जंतु अर्धवृक्षवत कोई जीव विशेष के समान नहीं है जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके मत से संसार भर के सारे अस्तित्व केवल दो भागों में विभक्त है एक तो वह जो पत्थर आदि के समान जड़ की अवस्था है और दूसरा वह जो विचार की अवस्था है किंतु हम उनसे पूछते हैं कि सारे अस्तित्व को इन दो ही भागों में सीमित कर देने का उन्हें क्या अधिकार है क्या विचार से अनंत गुणी अधिक ऊंची और कोई अवस्था नहीं है आलोक का कंपन अत्यंत मृदु होने पर वह हमें दृष्टिगोच नहीं होता जब वह कंपन अपेक्षाकृत कु होता है तब वह हमारी दृष्टि का विषय हो जाता है तब हमारी आँखों के सामने वह आलोक के रूप में दिख पड़ता है पर जब वह और भी तीब्र हो जाता है तब हम पुनः उसे नहीं देख पाते वह हमें अंधकार के समान ही प्रतीत होता है तो क्या यह बाद का अंधकार उस पहले के अंधकार के समान है नहीं कभी नहीं उन दोनों में तो दो ध्रुवों का जमीन आसमान का अंतर है क्या पत्थर की विचार शून्यता और भगवान की विचार शून्यता दोनों एक है बिल्कुल नहीं भगवान सोचते नहीं वे तर्क करते नहीं वे भला करेंगे भी क्यों उनके लिए क्या कुछ अज्ञात है जो वे तर्क करेंगे पत्थर तर्क करता नहीं और ईश्वर तर्क करता नहीं बस यही अंतर है ये दार्शनिक गण सोचते हैं कि विचार के परे जाना अत्यंत भयानक बात है वे विचार के परे कुछ भी नहीं पाते युक्ति तर्क के परे अस्तित्व की अनेक उच्चतर अवस्थाएं हैं वास्तव में धर्म जीवन की पहली अवस्था तो बुद्धि की सीमा लाघने पर शुरू होती है जब तुम विचार व्यक्ति युक्ति इन सब के परे चले जाते हो तभी तुमने भगवत प्राप्ति के पथ में पहला कदम रखा है वही जीवन का सच्चा प्रारंभ है जिसे हम साधारणतः जीवन कहते हैं वह तो असल जीवन की भ्रूण अवस्था मात्र है अब प्रश्न हो सकता है कि विचार और युक्ति तर्क के अतीत की अवस्था ही सबसे ऊंची अवस्था है इसका क्या प्रमाण पहले तो संसार के श्रेष्ठ महापुरुषगण कोरी लंबी चौड़ी हांकने वालों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ महापुरुषगण जिन्होंने अपनी शक्ति के बल से संपूर्ण जगत को हिला दिया था जिनके हृदय में स्वार्थ का मात्र न था जगत के सामने घोषणा कर गए हैं कि हमारा यह जीवन उच्च अनंत स्वरूप में पहुंचने के लिए रास्ते में केवल एक क्षुद्र अवस्था है दूसरे उन्होंने केवल मुख से ऐसा कहा हो सो नहीं वरन उन्होंने सभी को वहां जाने का रास्ता बदला दिया है अपनी साधन प्रणाली सभी को समझा दी है जिससे सब लोग उनका पदानुसरण कर आगे बढ़ सकें तीसरे पहले जो व्याख्या दी गई है उसको छोड़ जीवन समस्या की और किसी प्रकार थे संतोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकती यदि मान लिया जाए कि इसकी अपेक्षा उच्चतर अवस्था और कोई नहीं है तो भला तो हम लोग चिरकाल इस वृत्त के माध्यम से क्यों जा रहे हैं किस युक्ति के आधार पर इस दृश्यमान जगत की व्याख्या की जाए यदि हम में इससे अधिक दूर जाने की शक्ति न रहे यदि हमारे लिए इसकी अपेक्षा कुछ अधिक चाहने को न रहे तब तो यह पंचेंद्रीय ग्राह्य जगत ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा रह जाएगा इसी को अज्ञावाद कहते हैं किंतु तो प्रश्न यह है कि इन इंद्रियों की गवाही में विश्वास करने के लिए भला हमारे पास कौन सी युक्ति है मैं तो उन्हीं को यथार्थ अज्ञेयवादी कहूँगा जो रास्ते में चुप खड़े रहकर मर सकते हैं यदि युक्ति ही हमारा सर्वस्व हो तो वह तो हमें इस शून्यवाद को लेकर संसार में स्थिर होकर कहीं रहने न देगी यदि कोई धन और नाम यश की स्प्रिया को छोड़ शेष सभी विषयों के संबंध में अज्ञेयवादी हो तो वह केवल पाखंडी है कांट ने निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित किया है कि हम युक्ति तर्क रूपी दुर्भेद्य दीवार का अतिक्रमण कर उसके उस पार नहीं जा सकते किंतु तो भारत में तो समस्त विचारधाराओं की पहली बात है युक्त के उस पार चले जाना योगीगण अत्यंत साहस के साथ इस राज्य की खोज में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ऐसी एक अवस्था को प्राप्त करने में सफल होते हैं जो समस्त युक्त तर्क के परे है और जिसमें ही केवल हमारी वर्तमान परिदृश्यमान अवस्था का स्पष्टीकरण मिलता है यही लाभ है उसके अध्ययन से जो हमें जगत के अतीत ले जाता है तुम ही न पिता योस्माकम अविद्याया परम पार तार्यसी तुम हमारे पिता हो तुम हमें अज्ञान से उस पार ले जाओगे यही धर्म विज्ञान है और कुछ भी नहीं